तो ये जिनेंद्र जी का सवाल था मेरेट वाले जो हमारे साथ मौजूद भी हैं मानव है ही क्यों हाँ अभी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको कोई थोड़ा सा संदर्भ को फैलाना पड़ेगा तो एक तो अगर हम व्यवहारिकता से शुरू करें कि व्यवहार में फंक्शनैलिटी में किस प्रकार से इसको उत्तर कर सकते हैं तो पहला मुद्दा तो था कि हम सब सोचते हैं कोई भी आदमी धरती पर ऐसा नहीं है कि वो सोचता ही ना हो तो प्रत्येक मानव कुछ ना कुछ सोचते ही पैदा होने के दिन से कर मरने के दिन तक तो हमारे अंदर सब में सोचने की ताकत है हम सोचते हैं इच्छा करते हैं विचार करते हैं आशा करते हैं इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है ये प्राकृतिक है ऐसा है ही हमारा योगदान का मतलब ये है कि हम क्यों हैं योगदान को समझ नहीं तो हमारे क्यों होने का उत्तर पता चलेगा तो विचार में जो भी हमारे अंदर क्रियाएं चल रही हैं उन क्रियाओं को तो आप चलाते नहीं हो तो चले ही रही हैं तो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो सकता है कि उस विचार में समाधान हो जाए हारमनी हो जाए तो आप क्यों हैं अगर ये प्रश्न करेंगे आप अपने से तो आप में समाधान हो इसके लिए आप हैं आपके अंदर ये जो कल्पना शक्ति है ये कल्पना शक्ति की तरफ्ती क्योंकि कल्पना शक्ति का तो कोई आप आप तो शुरू नहीं करते वो तो है ही जो है उसके आगे की बात हमेशा है। होती है तो मानव है ही तब तो क्यों है कि पहला भाग होता है कल्पनाशीलता की तरफ ती उसको हम कह है रहे हैं कि समझदार होना उसको हम कह है रहे हैं कि समाधान होना तो ऐसे समझदार होने के लिए आप हैं ऐसे सम, समाधानित होने के लिए आप हैं क्योंकि आप हैं उसके बाद ये बात हो दूसरी बात होती है कि ऐसे समाधान के साथ क्या करेंगे भाई तो परिवार में आप हैं तो परिवार में क्यों हैं भाई है ना तो परिवार में इसलिए हैं कि समाधान को प्रस्तुत कर सकें समझदारी को प्रमाणित करें तो आप अपने परिवार में समस्या बढ़ने बढ़ाने के लिए नहीं हैं बल्कि समझदारी को बढ़ाने के लिए हैं और उसको आप समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकें इसी का नाम वैल्यूज़ हैं इसी का नाम मूल्य हैं तो परिवार में आप मूल्यों के साथ जिए इसलिए आप हैं तो अपनी समझदारी को पर, परिवार का मतलब परस्परता में मतलब जब भी कोई दूसरा मनुष्य के साथ हम डील करने जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी समझदारी को प्रमाणित करेंगे इसलिए आप हैं दूसरी बात आई कि परिवार में हम जहाँ भी जिस भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो सब परिवार हैं माता पिता बच्चों के साथ एक परिवार मोहल्ला फिर एक परिवार फिर विद्यालय एक परिवार फिर जहाँ हम लोग काम करते हैं वो एक परिवार फिर एक शहर एक परिवार फिर एक देश एक परिवार फिर विश्व एक परिवार तो ऐसे सभी परिवारों में धीरे धीरे अपना दायित्व और कर्तव्य को पहचानने के लिए हमें क्योंकि उम्र बढ़ने से हमारी है ना जिम्मेदारी बढ़ती ही है तो पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं फिर धीरे धीरे मोहल्ले के बारे में सोचते हैं और इस विधि से विश्व परिवार तक की सोचने की बात हमारे में बनती है तो कल्पनाशीलता की तरफ जो, जो बताई थी वो स्वयं से लेकर पूरे विश्व परिवार तक सोच पाने के लिए होती है तो उसका प्रमाण आप पर, परिवार में प्रस्तुत करने जाते हैं तो हम इस सभी परिवार जहां जहां भी हम हैं उसमें जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं से मतलब कि इन सामान की जो आवश्यकताएं है भौतिक सामान की जो आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने के लिए हैं Darling, a đó, a <-hwah> है? तो परिवार में क्यों हैं तो परिवार में क्यों हैं क्योंकि दो चीज निकल के अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के लिए समाधान को प्रस्तुत करने के लिए और अपने परिवार की जिस भी परिवार में आप पहचाने जा रहे हैं उसमें जो भी दायित्व तो है उसके तहत तो आप अपने दायित्व तो के साथ कर्तव्य का मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरा मुद्दा आया कि आप मानव मानव के साथ रहते हुए प्रकृति के साथ भी रहते हैं तो हमारे जीने के कोई तौर तरीके निकल के हैं तो आप वहाँ क्यों हैं तो समाज जिसको कह रहे हैं वहां पर आप क्यों हैं तो आप समाज में जो हैं वो अभयता के लिए समाज में आपसे भय बढ़े या अभयता बढ़े सोच लीजिए तो आप समाज में हैं ही है पे कोई प्रश्न नहीं होता है को समझने से क्यों है का उत्तर निकल आता है तो हम हैं ही समाज में काय के लिए तो समाज में अभयता के लिए और अब देखेंगे तो हम इस अस्तित्व में हैं तो क्यों हैं भाई तो इस अस्तित्व ये अस्तित्व जो है स अस्तित्व तो मतलब सभी इकाइयाँ साथ साथ रहती हैं यहाँ पर और मानव को छोड़कर दूसरी कोई इकाई दूसरे इकाई को, को परेशान नहीं कर रही है उसके अस्तित्व पे खतरा नहीं है केवल मानव ही खतरा बन के बैठा हुआ है तो इस अस्तित्व में हम क्यों हैं क्योंकि हम सहअस्तित्व को समझ सकते हैं केवल मानव में ही सस्तित्व को समझने की ताकत है मानव सअस्तित्व को समझ कर सहअस्तित्व पूर्वक जी सकता है का मतलब है कि चारों अवस्थाओं प्रकृति में जो चारों अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं के साथ उसका जो जीने का तरीका है वो पूरकता विधि से हो सकता है तो सहअस्तित्व में हम रहते हुए सअ अस्तित्व में प्रमाणित होते हुए पूरकता विधि से जी सकते हैं कुल मिलाकर ये हमारे होने का मतलब है क्योंकि इसमें है उसके बाद हम प्रश्न कर रहे हैं नहीं है पे तो प्रश्न नहीं कर रहे है। हैं तो क्यों हैं जैसे ये माइक है तो अब क्यों हैं तो किसी भी चीज़ का अस्तित्व है फिर उस अस्तित्व को हम समझने आते हैं कि आखिर ये क्यों है तो एग्जिस्टेंस में किसी इकाई का होना उसको बोलते हैं हे और हे का फिर अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि क्यों है